कबीर निश्चय ही मुझे अति प्रिय कारण बहुत है बुद्ध से मुझे बहुत लगा लेकिन बुद्ध राजमहल के एक उपवन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 ये एक अलग ही श्रृंखला है बुद्ध महावीर और कृष्ण राज राजमहलों के गीत है कबीर नानक फरीद झोपड़ों में बची वीणा है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 संसार की आपाधापी से छूट गए ये दौड़ अगर व्यर्थ हो गई तो नहीं कोई आश्चर्य महलों में रहके भी अगर कोई संन्यास्त न हो तो महामूढ़ होगा मंदबुद्धि होगा सिर्फ इसका सबूत देखा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 उलझे रह सकते वैसे ही यह भी स्मरण रखना है कि झोपड़ों में केवल अति प्रज्ञावान ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते इसलिए कबीर से स्वभाव मेरा लगाव गहरा हो जाता है और चूंकि कबीर अनगढ़ हैं, उनकी वाणी में एक चोट है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 जो तुम्हारी बुद्धि को रुचे पचे है सत्य में बुद्ध के साथ राजी हो जाना बहुत कठिन नहीं बुद्ध की पूरी प्रक्रिया बुद्धिवादी है रेशनल है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 नदिया लगी आग बुद्ध नहीं कह सकते अचंभा उन्होंने भी देखा है नदिया में लगी आग उनने भी देखी लेकिन बुद्ध कह नहीं सकते ये उनकी शिक्षा दीक्षा रोकेगी कि ये कैसे कहूं प्रमाण कहां से लाऊंगा तर्क कहां से जुटाऊंगा ये बात तो देखी इसलिए बुद्ध कहते हैं मैं विधि बताऊंगा